भूले बिस्रे गीत नमस्कार दोस्तों मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूं भूले बिस्रे गीतों के कार्यक्रम की एक और कड़ी में इसमें हम सुनते हैं वक्त के साथ खो चुके गीतों को ऐसे ही एक गीत से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ये गीत आपने सुना 1954 की फिल्म अफ्रीका से जिसे गा रही थी मुबारक बेगम इस गीत का संगीत दिया था रॉबिन चैटर्जी ने और इसके बोल लिखे थे एक भूले बिसरे गीतकार कुमार शर्मा जी ने जिनका तकल्लुस था बनवासी बीते दौर के ऐसे कई गीत हैं, जो उस समय ज्यादा नहीं चल पाए और इस कारण भूले बिसरे हो गए कई तो ऐसी फिल्में हैं जो रिलीज ही नहीं हुई हाँ उनके रिकॉर्ड जरूर रिलीज हुए थे और किस्मत से यदि मिल जाएं, तो उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि ये गीत जो हमसे बहुत दूर थे हमारे पास आ गए सुना अनिली फिल्म बहुत दूर से जिसे गा रही थी शमशाद बेगम और संगीत था बीएन बाली का भूले गीत कई बार मुझे लगता है हमारे पास आते हैं और याद दिलाते हैं कि उनकी याद कहीं ना कहीं हमारे जहन में जरूर है करके मोदी तो से जान है आपने सुना उन्नीस की फिल्म चंदा की चांदनी से जिसे गा रही थी गीता रॉय संगीत था ज्ञान दत्त का और बोल लिखे थे डीएन मधोक ने कई भूले गीत ऐसे होते हैं जो होते हैं बहुत मीठे कई बार ये आपको मिल जाया करते हैं रिकॉर्ड्स की शक्ल में और रिकॉर्ड्स को सुनकर आप कुछ और ही पाते है अगला गीत भी कुछ ऐसा ही है चलिए पहले उसे सुन लें साहब कुछ बोलिए हरे मै भुला भरे गण बोले भुला मैं भुला भरे गण बोले भुला हरी ये गीत आपने सुना 1941 की फिल्म अकेला से इसका संगीत दिया था खान मस्ताना ने और बोल थे पीएल संतोषी यदि आप इस रिकॉर्ड को देखें तो आप पाएंगे कि रिकॉर्ड पर लिखा है गाने वाली का नाम मिस मोती लेकिन सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि ये राजकुमारी दुबे जी गा रही थी राजकुमारी जी के ऐसे कई गीत हैं जहां उन्हें क्रेडिट नहीं मिला लेकिन सुनकर हम जरूर पहचान जाते है की ये राजकुमारी जी ही है भूले बिस्तरे गीतों की अपनी एक मिठास होती है कई बार हमें उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट भी मिल जाता है जो काफी दिल लुभाता है। कई बार हमें ऐसे गायक सुनने को मिल जाते हैं जिन्हें हम गायक के तौर पर कम जानते हैं और उनके किसी और क्षेत्र में कार्य के लिए उनको ज्यादा पहचानते हैं कई गाने तो ऐसे होते हैं कि उनकी मिठास से ही मन मोह लिया जाता है हमें यह भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वे कौन सी भाषा में हैं आज काो आदियों दर्शन नो मूप काल कतुम्बल का खाव ताल पुरावे दिलनी धड़कन प्री बजावे पावो तारी मत नो मत वालो आशक है सलो तारा रूप नी पुन नो पागल सलो सारे आँख नो पाती तारा ारा रंग नगर नौ रतियो नागल ले गलो तारा रूप ने को नो पागल ले गलो तारे हाथ नो अथी ने तारा बो था न बढ़िया ये गुजराती गीत अजीत मर्चेंट साहब ने इस गीत में गुजराती गीत में हमें मजा दे दिया जैज़ का ऐसे वेस्टर्न स्टाइल गीत का मजा ही कुछ और होता है ये गीत था 1950 में बनी फिल्म दिवदी का इस गीत के बोल लिखे थे वेनी भाई पुरोहित ने और जानते हैं किसने गाया था ये गाया था संगीतकार दिलीप ढोलकिया जी ने अगला गीत भी आपको जरूर पसंद आएगा कई गीत ऐसे होते हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़े होते हैं और हमें हमारे गुजरे जमाने के संतों से भी जोड़ते हैं इनमें से ऐसे कई भजन व गीत होते हैं जिनको दूसरे गीतकार भी कई बारी अपने गीतों में इस्तेमाल कर लिया करते हैं ऐसा ही अगला गीत है जो हमारी संस्कृति से सीधा जुड़ा हुआ सुनिए ये गैर फिल्मी भजन आपने सुना बीते दौर की मशहूर भजन गायक ज्योति का रॉय की आवाज में इसी गीत के साथ हम आ चुके हैं हमारे आज के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर तो मुझे दीजिए इजाजत मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ एक और खूबसूरत भूले बिस्रे गीत के साथ वो भूले बिस्रे गीत जो हमारे साथ अपनी कहानियाँ लेकर चलते है ये गीत मैंने लिया है उन्नीस की फिल्म प्यार की मंजिल से जिसे गा रहे हैं एसटी टी संगीत है हुसन लाल भगत का और बोल है शेवन रिजवी के आप आनंद लीजिए इस गीत का और मुझे दीजिए इजाजत नमस्ते कहती है तेरे प्यार की मुझसे कहानियाँ कहती है तेरे प्यार की मुझसे कहानियाँ तेरी निशानियाँ तेरी निशानियाँ तेरी निशानिया तेरी निशानियाँ बर्बाद होकर रह गई दोनों जवानिया तेरी निशानिया तेरी निशानिया का मेरे हाथों से छूट गया दमन मेरा लुट गया मेरा लुट गया दामन बाहर का मेरे हाथों से छूट गया दमन मेरा लुट गया मेरा लुट गया दिल से लगाए बैठा हूँ तेरी निशानिया दिल से लगाए बैठा हूँ तेरी निशानिया तेरी निशानिया तेरी निशानिया तारे वही हैं चांद वही वही रात है मगर गम की बात है वम की बात है वही है चांद वही वही रात है मगर रम की बात है रम की बात है एक तो नहीं जो तुझसे कहूँ ये कहानिया एक तो नहीं जो तुझसे कहूँ ये कहानिया तेरी निशानिया तेरी निशानिया तू कहा मिलता नहीं निशान मिलता नहीं निशान गुजरे हुए दिनों को मैं आवाज दूं कहा मिलता नहीं निशान मिलता नहीं निशान आ जाके कह रहा हूँ मैं तेरी कहानिया आ जाके कह रहा हूँ मैं तेरी कहानिया तेरी तेरी निशानिया तेरी निशानिया तेरी निशानिया